शो उत्सव अमार जाति आनंद अमर गोत्र क्वेश्चन एंड आंसर टॉक्स गिवन एटो कम्यूनिटी इंटरनेशनल, पुणे, इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर प्रश्न भगवान आनंद है, क्या है उत्सव क्या है कबीर आनंद तो अपरिभाष्य है अव्याख्य है गूंगे का गुड़ स्वाद तो ले सकते हो जान तो सकते हो जी तो सकते हो मगर जनाना सकोगे बताना सकोगे हृदय के अंतरतम में एक गीत तो उठेगा मगर ओठों तक लाना सकोगे अन्न गाया ही रह जाता है आनंद का गीत अन्न कहीं ही रह जाती है आनंद की अनुभूति और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने कहने की चेष्टा न की हो सदियों सदियों में सनातन से सतत जानने वाले चेष्टा करते रहे कि जतला सके उनको जिनकी आंखें अभी बंद कि याद दिला सके उनको जो दुख के गड्ढों में डूबे हुए कि बता सके उन्हें कि जीवन में जहर ही जहर नहीं अमृत भी है मगर नहीं बतला सके बताया ही नहीं जा सकता है आनंद का स्वभाव शब्दातीत है ये किए जा सकते हैं जैसे कोई चांद की तरफ अंगुली उठाए अंगुली चांद नहीं है अंगुली से चांद का क्या लेना देना और कोई नासमझ हो तो अंगुली को पकड़ के बैठ जाए कि यही चांद है और ऐसे ना समझ बहुत है जिन्होंने मील के पत्थरों को मंजिल समझ के पूजा करनी शुरू कर दी जो सत्यों को तो भूल गए और शब्दों को छाती से लगा के बैठ गए जिन्होंने बुद्धों का तो विस्मरण कर दिया है लेकिन उनके वचनों को सिर पर सदियों से ढो रहे उन वचनों का वजन इतना हिमालय जैसा तो लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है बोझ के नीचे दबे ज्ञान के बोझ के नीचे मर रहे सड़ रहे ना समझ लोग इशारे पकड़ लेते और जिस तरफ इशारे किए जाते उस तरफ आंखें नहीं उठाते उस तरफ आंख उठाना जरा महंगा सौदा भी है आनंद को जानना है तो दुख को खोने की तैयारी दिखानी होगी और तुम कहोगे ये भी कोई महंगी बात है हम सभी तो दुख खोने को तैयार हैं नहीं जरा भी नहीं हजार बार नहीं तुम कहते हो कि दुख खोने को तैयार हो मगर दुख तुम खोना नहीं चाहते दुख को तुम पकड़े हो जोर से पकड़े हो तुम्हारी दुविधा यही है तुम ऐसा ही अनुभव करते हो कि दुख से मुक्त होने की तुम्हारी बड़ी प्रबल आकांक्षा है और भीतर भीतर तुम दुख के बीज बोते हो दुख के जाल बुनते हो क्योंकि तुम्हारे दुख में तुम्हारे बड़े न्यस्त स्वार्थ हैं तुम्हारे दुख के बिना तुम्हारा अहंकार कैसे बचेगा आनंद में अहंकार विरोहित हो जाता है जैसे कपूर उड़ जाए बस ऐसे दुख में अहंकार रहता है और जिसको भी अपने अहंकार को बचाना है उसे अपने दुख को बचाना होगा बचाना ही नहीं रोज रोज बढ़ाना होगा सजाना होगा संवारना होगा उसे नर्कों पर नर्क खड़े करने पड़ेंगे एक सज्जन मुझसे पूछते थे कितने नर्क मैंने कहा जितने खड़े करना चाहो उतने हैं किन्हीं का एक से काम चल जाता है किन्हीं से दो से नहीं चलता किन्हीं का तीन से नहीं चलता व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है कितना बड़ा अहंकार चाहते हो उतने ही नरक खड़े करने पड़ेंगे नरक अहंकार की सीढ़ियां है स्वर्ग चाहते हो तो एक बात पक्की समझ लेना मिटना होगा अहंकार को विदा देनी होगी ना कुछ होने की तैयारी दिखानी होगी फकीरों ने सदा से कहा है जब तक मैं था तब तक परमात्मा नहीं और जब मैं न रहा तब परमात्मा हुआ है ये मैं सिर्फ दुख नहीं जी सकता है दुख इसका भोजन और आनंद में इसकी मृत्यु हो जाती जैसे प्रकाश आ जाए और अंधेरा मर जाए ऐसी ही आनंद आए तो अहंकार मर जाता तो आनंद की तरफ पहला इशारा कि वहां कोई अहंकार नहीं पाया जाता किसी भांति की अस्मिता नहीं पाई जाती मैं हूं ये भाव नहीं पाया जाता परमात्मा है लेकिन मैं नहीं सागर है लेकिन बूंद नहीं दूसरी बात पर तो याद रखना इशारे हैं ये परिभाषाएं नहीं इंगित समझो तो बड़े काम आ जाएं समझो तो हजारों काम हल हो जाएं। दूसरा इंगित आनंद तुम्हारा स्वभाव है दुख अर्जित करना होता है बाहर से दुख के लिए झोली फैलानी होती दुख मांगना पड़ता है कोई दे तो मिले आनंद किसी से मांगे नहीं मिलता कोई लाख देना चाहे तो भी नहीं दे सकता और तुम लाख मांगो तो भी मिल नहीं सकता दुख भिकमो की दुनिया का हिस्सा है आनंद सम्राटों की आनंद के लिए झोली नहीं फैलानी होती आनंद किसी से मांगना नहीं होता आनंद किसी से मिलता ही नहीं आनंद तो तुम्हारी निजता है आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है आनंद तुम लेकर ही आए हो अभी भी जब तुम दुख से भरे हो जब तुम्हारे चारों तरफ दुख की छायाएं खड़ी दुख के दंश दुख के कांटे तुम्हारे प्राणों में छिदे जब दुख की फांसी लगी तब भी तुम्हारे अंतरतम में आनंद का झरना ही बह रहा है उससे छूटने का कोई उपाय ही नहीं स्वभाव से कोई कैसे छूट सकता है भूल सकते हो स्वभाव को विस्मृत कर सकते हो स्वभाव को विनष्ट नहीं आनंद भीतर जाने से मिलता है दुख बाहर जाने से दुख यात्रा है आनंद अंतर यात्रा है दुख पर निर्भर है। आनंद स्वनिर्भर ज्यापाल का वचन महत्वपूर्ण है उसने कहा है दूसरा नरक है द अदर इज हेल्प इसमें सच्चाई का एक बहुत गहरा अंश है दूसरा नरक है लेकिन सिर्फ अंश ही है सच्चाई का और महत्वपूर्ण अंश नहीं गैर महत्वपूर्ण अंश है महत्वपूर्ण अंश तो जीसस के वचन में द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू परमात्मा का राज्य तुम्हारे भीतर है। ये दो हिस्से हुए एक ही सिक्के के दूसरा दुख है स्वयं का होना सुख है दूसरा नरक है तो स्वयं का होना स्वर्ग है दुख के लिए मन के बड़े आयोजन चाहिए मन इंतजाम करे मन खूब आयोजन करे तो दुख मिल सकता है मन अर्थात तुम्हारी सारी वासनाएं आकांक्षाएं अपेक्षाएं मन अर्थात तुम्हारी सारी कामनाएं इच्छाएं अभिलाषाएं मन यानी तुम्हारी सारी बहिर्गामी दौड़ विचार की कल्पना की स्मृति की यह जो मन है यह दुख का मूल उद्गम है इसी मन के केंद्र पर अहंकार है और परिधि पर सारी वासनाओं का जाल है आनंद आमनी दशा है या जैसा कि संतों ने कहा उन मनी दशा है जिसे जैन फकीर कहते हैं ए स्टेट ऑफ नो माइंड्स मन शून्य अवस्था चित्त रहित अवस्था पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोध योग की परिभाषा कि जहां चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है जहां चित्त की कोई वृत्ति नहीं रह जाती कोई तरंग नहीं रह जाती जहां चित्त नहीं रह जाता क्योंकि चित्त तरंगों का ही जोड़ है जहां तुम इतने शांत होते हो तुम्हारे चैतन्य की झील इतनी मौन होती कि एक लहर भी नहीं उठती उस अनुभूति का नाम आनंद है उस परम शांति। का नाम आनंद है उस स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाने का नाम आनंद है। मैं तुम्हें आनंद की तरफ ले चल सकता हूं ले चल रहा हूं सन्यास कुछ और नहीं वही अंतर यात्रा का दूसरा नाम है ध्यान कुछ और नहीं मन से मुक्ति का उपाय है। अमनी दशा की तरफ धीरे दीर धीरे सरक में लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आनंद क्या है शब्दों में नहीं मेरी आंखों में झांको कबीर मेरी आंखों में झांको या मेरे पास बैठ के अनुभव करो मेरे हृदय की तरंगों अपने हृदय की तरंगों में मिल जाने दो मेरी उंगुलियों को तुम्हारे हृदय की वीणा पर खेलने दो और तुम जानोगे कि आनंद क्या है नहीं लेकिन शब्दों में व्याख्याओं में परिभाषाओं में नहीं समाया जा सकता उस विराट आकाश को इसलिए ज्ञानी नेति नेति की बात करते रहे यह भी नहीं यह भी नहीं अहंकार आनंद नहीं यह नेति की भाषा हुई मन आनंद नहीं है यह नेति की भाषा हुई बाहर आनंद नहीं है यह नेति की भाषा हुई दूसरे में आनंद नहीं है यह नेति की भाषा हुई मगर यह तो बताया कि आनंद क्या नहीं है आनंद क्या है यह तो अन बताया रह गया अन बताया ही रहेगा मेरा हाथ पकड़ो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें उस पार ले चलू ये नाव लेके उस पार से तुम्हारे लिए ही आया हूं इसी किनारे पर मत पूछो कि वह किनारा कैसा है तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं तुम पक्के हो जाना चाहते हो कि वह किनारा है भी है तो कैसा है, है तो इस किनारे से बेहतर है ना कहीं ऐसा तो ना हो कि दुविधा में दो ही गए माया मिली न राम कहीं ऐसा ना हो कि ये किनारा भी छूट जाए माना कि यहां दुख है लेकिन कभी कभी सुख की झलकें भी और माना कि यहां कांटे बहुत है मगर कांटों में कभी कभी गुलाब भी तो फिलते हैं और माना कि असफलता है विषाद है पीड़ा है संताप है सब हो लेकिन आशा का दिया तो जलता है आशा का दिया बुझा तो नहीं कौन जाने वह किनारा हो कि न हो यहां से दिखाई भी नहीं पड़ता और अगर हो भी तो कौन जाने कि वो भी किनारा ऐसा ही किनारा हो इतनी यात्रा करें और फिर ऐसा ही किनारा हाथ लगे और ये भी हो सकता है कि वह किनारा इस किनारे से भी बदतर हो तुम्हारा भय भी मेरी समझ में आता है तुम इसी किनारे पर आश्वस्त हो जाना चाहते हो वह किनारा कैसा है उस किनारे का आनंद क्या है उस किनारे का अहोभाव क्या है उस किनारे पर कौन से उत्सव कौन से महोत्सव मनाए जा रहे हैं वहां कैसी रोशनी वहां कैसे चांतारे वहां की वीणा में कैसे गीत उठते हैं, कैसा संगीत उठता है तुम आश्वस्त होना चाहते हो मगर मैं लाख सिर पटकूं, कैसे तुम्हें आश्वस्त करूंगा मैं उस किनारे की बातें कर रहा हूं रोज ही कर रहा हूं और तुम उस किनारे की आकांक्षा से भी कभी कभी भर उठते हो मगर इस किनारे के फैलाव बहुत है इस किनारे में तुमने जड़े दूर दूर तक फैला दी इस किनारे के साथ तुमने बहुत से संबंध बना लिए इस किनारे पर तुमने घर बसा लिया और बड़ी मुश्किल से बसाया है एक एक ईट चुन चुन के बसाया है जन्मो जन्मों में बसाया है इस किनारे पर ही तो तुम्हारी सारी आत्मकथा घटी इस सारे अतीत को छोड़कर एक अनजान अपरिचित आदमी के साथ एक ऐसे माझी के साथ जिसकी नाव में कभी पहले सवारी नहीं की न ना जिसकी नाव का भरोसा है न जिसकी पटवार का भरोसा है न जिसका भरोसा है हो भी भरोसा तो कैसे हो किसी अज्ञात तट की यात्रा पर निकलना मन आश्वस्त हो जाना चाहता है मन सब तरह के तर्क से अपने को समझा लेना चाहता है मन कहता है इतना छोड़ के जा रहा हूं तो पक्का हो तो ही जाना ठीक है मगर कोई कैसे पक्का करे न कृष्ण कर सके न बुद्ध न कबीर न क्राइस्ट न मोहम्मद न मंसूर कोई निश्चित रूप से तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकता इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि उस किनारे पर जो है वो इस किनारे की भाषा में प्रकट नहीं होता ऐसे समझो कि जैसे किसी देश में हीरे जवारात होते हूं कंकड़ पंथर कंकड़ पत्थरी होते हो और फिर हीरे जवारतों के देश वाला आदमी उस दुनिया में आए और उनसे कहे कि ये क्या है ये तो सब कंकड़ पत्थर है तुमने हीरे जवरात देख तुमने मोती माणिक देख और लोग पूछे कैसे होते हैं हीरे जवारात कैसे होते मोती माणिक और वो आदमी चारों तरफ खोजे कि कोई उदाहरण मिल जाए और कंकड़ पत्थर कंकड़ पत्थर ही पाए तो क्या तुम्हें कंकड़ पत्थरों से उदाहरण दे वो कहेगा कि नहीं तुम्हारी इस दुनिया की भाषा में मैं अपनी उस दुनिया को प्रकट न कर सकूंगा क्योंकि वह सत्य का उल्लंघन होगा ये रंगीन कंकड़ पत्थर इनसे मैं कैसे हीरे जवानातों की खबर दू ये अनगढ़ कंकड़ पत्थर इनसे मैं कैसे कोहनूरों की खबर दू बेहतर है मैं चुप रहूं बेहतर है कि मैं उस किनारे के गीत गाऊं तुम्हें लालसा से भरूं, तुम्हारे भीतर एक उद्दाम अभीक्षा पैदा करूं उस किनारे पर चलने की लेकिन उस किनारे के हीरे जवाहरातों के संबंध में कुछ भी ना कहूं क्योंकि तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से मैं कितना ही उस किनारे को समझाऊं बात गलत हो जाएगी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी और तुम ज्यादा से ज्यादा कंकर पत्थर समझ सकते हो अगर मैं ये भी कहू कि तुम्हारे कंकर पत्थरों से करोड़ करोड़ गुना ज्यादा कीमती करोड़ करोड़ गुना ज्यादा चमकदार ज्यादा रंगीन ज्यादा रोशन तो भी जो अंतर होगा वो परिमाण का होगा गुण का नहीं होगा मात्रा का होगा और असली अंतर मात्रा का नहीं है असली अंतर गुण का है उस किनारे पर गुणात्मक रूप से कुछ भिन्न घट रहा है दुख में और आनंद में परिमाण का भेद नहीं है गुणात्मक भेद है वे एक दूसरे से विपरीत है वे इतने विपरीत हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहा जा सकता है कि आनंद दुख का अभाव है इसलिए बुद्ध ने इस परिभाषा को चुना आनंद दुख का अभाव है वही नेति नेति की भाषा हो गई मगर जो आदमी पूछ रहा है आनंद क्या है उसे इससे तृप्ति नहीं मिलती कि दुख का अभाव है बस दुख का अभाव सिर्फ दुख ना होंगे बस वह चाहता है कुछ विधायक जिसे पकड़ सके कुछ साकार जो उसके प्राणों में रूप ले सके आकार ले सके दृश्य बन सके कुछ जिसे वो स्पर्श कर सके मगर आनंद का स्पर्श नहीं किया जा सकता इस किनारे पर आनंद घटता ही नहीं मन के जिस तट पर कबीर तुम अभी जी रहे हो वहां आनंद न कभी घटा है न कभी घटेगा तुम्हें यह किनारा छोड़कर चलना होगा ले चलने को राजी तुम्हें तो उस तट तक, तक पहुंचा दूंगा मगर उस तट तक, तक पहुंचने के पहले यह तट छोड़ना होगा हमारी चाह ये होती है कि पहले हम वह तट पालें फिर इसे छोड़ देंगे गणित तर्क यही कहेगा कि हाथ की आधी रोटी मत छोड़ देना पूरी की आसान है गने तो तर्क यही कहेगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं जो पास है उसे मत छोड़ देना दूर की आसान कौन जाने वहां जाके पता चले कि वो जो सुहावनापन था सिर्फ दूर से दिखाई पड़ता था लंबी यात्रा के बाद कहीं विफलता हाथ ना लगे इसलिए ऐसे प्रश्न उठते हैं मैं जानता हूं तुम्हारा प्रश्न कोई सिर्फ बौद्धिक प्रश्न नहीं है मेरे पास जो सन्यासी इकट्ठे हुए हैं उनका कुतूहल बौद्धिक नहीं जिज्ञासा से भी ऊपर है उनकी बात उनकी बात मुमुक्षा है कुतूहल तो है ही नहीं जिज्ञासा भी नहीं मुमुक्षा है, वे जरूर जानना ही चाहते वे जरूर ठीक अनुभव करना चाहते मगर मन कहता है कुछ प्रमाण मिल जाए कुछ सहारे मिल जाएं, कुछ बात सूझबूझ में आने लगे तो हम भी उतरें इस नाव में हम भी चलें उस किनारे मेरे करीब आओ मेरे शब्दों को ही मत सुनो मेरे शून्य को अनुभव करो मेरे निशब्द में तैरो यह जो बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो रहा है इसमें सब भांति समर्पित हो जाओ सब भांति बेसर्त धीर धीरे बून बून धीर धीरे बूंद बूंद अमृत टपकेगा धीरे धीरे बूंद बूंद अमृत कंठ से नीचे उतरेगा तुम जानोगे निश्चित जानोगे कि आनंद क्या है और तुमने पूछा है उत्सव क्या है जब आनंद उपलब्ध होता है और उसे कहने का कोई उपाय नहीं मिलता तो उस असहाय अवस्था में उत्सव पैदा होता है उत्सव आनंद को भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसलिए पैदा होता है नाच की कोई पैदा जो नहीं कहा जा सकता वाणी से नाच के कहता है पद घुंग बांध मेरा नाची रहे वह उत्सव नहीं कह सकता वाणी से बांसुरी बजा के कहता है कृष्ण ने बांसुरी बजाई नहीं कह सकता नहीं बतला सकता तो अपनी अलमस्ती से अपने होने से उसके प्रमाण देता है वही उत्सव उत्सव तो यहां चल रहा है इसी उत्सव के कारण तो अनेक लोगों को कठिनाई हो गई बड़ी कठिनाई हो गई कल ही मैंने तुम्हें कहा किसी ने प्रश्न पूछा था कि कांजी स्वामी और उनके भक्त कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो गया वहां राग रंग कैसा और मैं तुमसे कहता हूं जो सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो गया वही राग है वही रंग है असली राग असली रंग तुमने अभी राग कहां जाना रंग कहां जाना तुम्हारे जीवन की थाग अभी आई कहां गुलाल अभी उड़ी कहां तुम तो ठीकरे बीन रहे हो उसी को राग रंग कहते हो तुम तो बाजार में कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हो उसी को राग रंग कहते हो और जो उस बाजार के पूरा कर छोड़ देता है उसको तुम समझते हो सम्यक दृष्टि त्यागी व्रति वीतरागी तुम्हें कुछ पता नहीं राग से मुक्ति नहीं है वित महाराग का अवतरण वितरागता राग से भाग जाना नहीं है बल्कि असली राग का महाराग का जन्म मैं तुमसे कहता हूं कि महावीर से बड़े भोगी जगत में दूसरे नहीं है तुम अपने को भोगी मत समझना तुम क्या खाक भोगी हो रोगी हो सकते हो भोगी नहीं हो और जिसको तुम भोग समझ रहे हो खाया पिया मौज कर लिया सिर्फ उस भोग के धोखे में जीवन को गमा रहे हो भोगते हैं महावीर भोगते हैं बुद्ध भोगते हैं रामकृष्ण भोगते हैं रमन इन्हें मैं कहता हूं महाभोगी, परम भोक्ष क्योंकि वे परमात्मा को भोगते वे परमात्मा को ही पी जाते वे परमात्मा को ही आत्मसात कर लेते यहां उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि यहां आनंद घटा है घट रहा है यहां धीरे धीरे लोग आनंद के स्वाद में तल्लीन होते जा रहे हैं। यहां वीणा बजी है धीरे धीरे बहरे से बहरे कानों को भी सुनाई पड़ने लगी बीन के बजने पर जैसे सांप नाच उठता है ऐसे आनंद के भीतर बजने पर तुम भी नाच उठोगे उसी नाच का नाम उत्सव है उत्सव का अर्थ है अनुग्रह उत्सव का अर्थ है धन्यवाद उत्सव का अर्थ है मुझे अपात्र को इतना दिया इतना जिसकी ना मैं कल्पना कर सकता था ना कामना मेरी झोली में पूरा आकाश भर दिया मेरे हृदय में पूरा अस्तित्व डेल दिया मेरे छोटे से घट में साश्वत अमृत ढाल दिया अब मैं क्या करूं उस अपूर्व आनंद की स्थिति में नाचोगे नहीं गाओगे नहीं उल्लास उमंग उत्साहना जगेगा हजार हजार रूपों में जगेगा उसका नाम उत्सव है आनंद का अनुभव और फिर वाणिशो से कहने का उपाय न मिलने के कारण उत्सव पैदा होता है उत्सव आनंद की अभिव्यक्ति है शब्द में नहीं जीवन में आचरण में जो लोग बाहर से देखते जो कभी यहां आते भी नहीं उन्हें तो यही लगता है कि राग रंग चल रहा है यहां उत्सव पैदा हुआ है और स्वभावतः परमात्मा भी उतरे तुम्हारे भीतर तो भी तुम्हारा उत्सव तो बहुत कुछ वैसा ही होगा ना जैसा जगत का होता है किसी को धन मिल जाए और ना चुटे और मीरा को कृष्ण मिले और मीरा नाच उठी अगर तुम नाच ही देखोगे तो दोनों का नाच एक जैसा ही मालूम होगा क्योंकि नाच तो देश से प्रकट हो रहा है लेकिन कारण भिन्न भिन्न भिन वीणा इसलिए नाच रही कि ध्यान मिला और तुम इसलिए नाच रहे हो कि लाटरी मिल गई दोनों के कारण भिन्न लेकिन बाहर से तो कारण का पता नहीं चलेगा और भीतर उतरने की तो किसको तैयारी किसके पास समय किसके पास उस उत्सुकता है भीतर उतरने में तो डर भी है कि कहीं ऐसे राग रंग के जगत में जाके हम भी डूब न जाए रंग न जाए एक वीतरागता का बड़ा झूठा रूप इस देश में प्रचलित हुआ है निषेधात्मक नकारात्मक जीवन विरोधी उत्सव विरोधी वह सिकुण ना सिखाता है फैलना नहीं मैं तुम्हें फैलना सिखाता हूं मैं तो मानता हूं विस्तीर्ण होना ही ब्रह्म के निकट आने का उपाय है। हमारा शब्द विस्तार ब्रह्म शब्द का, का ही एक रूप है ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तीर्ण होता चला जाए जिसके विस्तार का कोई अंत ही ना आए फैलता जाए फैलता जाए आनंद फैलाओ है दुख सुखड़ाव है तुमने अनुभव भी किया होगा जब तुम दुखी होते हो तो बिल्कुल सिकुड़ जाते हो जब तुम दुखी होते हो तुम द्वार दरवाजे बंद करके कोने में पड़ रहे हो तुम चाहते हो कोई मिले ना कोई बोले ना कोई देखे ना कोई दिखाई ना पड़े बहुत दुख की अवस्था में आदमी आत्मघात तक कर लेता है वो भी सिकुड़ने का ही अंतिम उपाय ऐसा सिकुड़ जाता है कि अब दोबारा न देखना है रोशनी सूरज की न देखना है चेहरे लोगों के न देखना है खिलते गुलाब जब अपना गुलाब ना खिला जब अपना सूरज ना उगा जब अपने प्राण ना जगे तब दुनिया जागती रहे थे क्या हम तो सोते आत्महत्या अंतिम उपाय है सिकुड़ने का उससे ज्यादा और सिकुड़ना नहीं हो सकता दुख आत्मघाती और आनंद आत्मा की विस्तीर्णता है आत्मा इतनी बड़ी होती जाती कि दूसरे भी उसमें समाने लगते आत्मा इतनी बड़ी हो जाती कि चांद तारे उसके भीतर आ जाते स्वामी राम ने कहा है कि जब मैं सोया था तो सोचता था चांद तारे मुझसे बाहर जब मैं जागा तो मैंने पाया चांद तारे मेरे भीतर मेरे ही भीतर सूरज और मेरे ही भीतर चांद और मेरे ही भीतर तारे घूम रहे किसी ने राम से पूछा कि चांद तारे बनाए किसने राम ने कहा मुझसे पूछते हो अरे मुझसे पूछते हो मैंने ही बनाए मैंने ही पहली बार अंगुली के इशारे से चांद तारों को जुम्बिस दी थी तुम तो पागल कहोगे इस आदमी को लेकिन ये आदमी बड़ी गहरी और पते की बात कह रहा है ये ये कह रहा है कि अब राम नहीं हूं मैं राम जिसे तुम जानते रहे अब तो मैं सच में ही राम हूं राम जिसे तुम नहीं जानते अब तो मैं विराट के साथ एक हूं विराट के साथ एक हो जाना आनंद लेकिन आनंद को समा तो ना सकोगे आनंद तो उछलेगा आनंद तो अभिव्यक्त होगा आनंद तो बजेगा हजार हजार रागो में आनंद तो वरसेगा हजार हजार रंगों में वही उत्सव कबीर आनंद है आत्म अनुभव उत्सव है परमात्मा के प्रति धन्यवाद जिन कुंजों में श्याम विहसते राधा का भी ध्यान वही है नेक अनेक देख छवि मैंने मधुकर व्रत लेकर झूला डाला फूली डाल कदम बिना ऋतु गल बाहीं की सरसी माला जहां जहां श्यामारस गर्वित छवि का नवल विधान वही रास रखे छवि जीवन पथ पर कल कंठों का लगता मेला मगर एक स्वर विलक की सबसे जिसने अटखेली से खेला हंसी खेली है जीवन भर का जिसने भ्रम विज्ञान नहीं नास्तिक के सर पर चढ़ बोली आंख मूंद कर हंसी खिठोली तुम भगवान बनो मैं पूजू दल की लेकर मधुटोली अब मंदिर में देवी शारदा सीखा पूजन ध्यान वही है जिन कुंजों में श्याम विहस्ते राधा का भी ध्यान वहीं खोजी तो राधा है जिसे खोज रहा है वह कृष्ण खोजी तो स्त्री है जिसे खोज रहे परमात्मा वही एकमात्र पुरुष जिन कुंजों में श्याम विहस्ते राधा का भी ध्यान वही अपने ध्यान को ले चलो दूर ले चलो उस पार जिन कुंजों में श्याम विहस्ते जहां परमात्मा का वास उस तरफ अपनी आंखों को टिकाओ जैसे जैसे परमात्मा की तरफ सरकोगे वैसे वैसे आनंद का स्वाद उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा नेक अनेक देख छवि मैंने मधुकर व्रत लेकर झूला डाला डालो अब झूले फूली डाल कदम बिनारित। और अगर तुम्हारी तैयारी हो तो बिना ऋतु भी कदम्ब की डाल फूल जाए और तुम्हारी तैयारी हो तो कभी भी वसंत आने को तैयार है वसंत द्वार पर खड़ा है मधुमास तुम्हारी झोली भर देने को आतुर है फूलों से तारों से फूली डाल कदम बिना रित गल बाही की सरसी माला जहां जहां श्यामा रस गर्वित छवि का नवल विधान वही और तुम्हें थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगे शाम की सत्य की या स्वयं की, की बस तुम्हारे जीवन में झूला डला कि आया सावन कि आया गीत गाने का मौसम कि पैरों में घुंघर बांधने का क्षण कि ढोलों पर थाप देने का क्षण कि बजे या बासरी ये सुनते हो दूर कोयल की कुहू कुहू ऐसे ही तुम्हारे प्राणों में भी कोयल छिपी तुम्हारे अंतर में भी पपीहा जो पुकार रहा पी कहा मगर तुम्हारे सिर में इतना शोरगुल उस शोरगुल के कारण तुम सुन नहीं पाते और तुम्हारे शोरगुल में जिस चीज से सहारा मिल जाए उसे तुम्हारा सोरबुल जल्दी से पकड़ लेता है आनंद स्वभाव ने एक प्रश्न पूछा है कि आपको पंद्रह साल से सुनता हूं सुनने के बाद घंटों चिंतन मनन की धारा जारी रहती लेकिन परसों आपका प्रवचन सुना बहुत खोखला लगा पंद्रह साल में आनंद स्वभाव ने कभी पत्र नहीं लिखा पंद्रह साल सुनने के बाद चिंतन मनन घंटों चलता था वो चिंतन मनन क्या है वो तुम्हारे भीतर शोरगुल और परसों चुप चिंतन मनन नहीं चला तो प्रवचन खोखला लगा परसों की ही बात तुम्हारे काम की थी स्वभाव बाकी पंद्रह साल तो यू ही गए परसों की ही बात सुन के अगर तुम चुप हो गए होते मौन हो गए होते शून्य हो गए होते तो कोई बंद द्वार खुल जाता लेकिन लोग सुनने भी आते हैं तो सुनने के लिए थोड़ी आते सुनने आते हैं तो ज्ञान के लिए कुछ पकड़ने आए कुछ बुद्धि काम करे कुछ बुद्धि का विचार चले कुछ में बंधे तो पंद्रह साल सब ठीक चला क्योंकि मेरे विचारों ने तुम्हारे भीतर और विचारों का उहा जगा दिया लोग सोचते हैं चिंतन मनन बड़ी मूल्य की चीजें दो कौड़ी का मूल्य है उनका सुनने के अतिरिक्त तो और किसी चीज का कोई मूल्य नहीं अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें खोखली लगी थी मौका चूक गए उस क्षण तुम्हें भी बिल्कुल खोखला हो जाना था तो शायद पहली दफा सुनने की झलक मिलती मगर तुम सोचने लगे लग हो होगे कि अरे आज का प्रवचन जचा नहीं आज की बात कुछ मन रुचि नहीं आज की बात में कुछ था नहीं कोई सार हाथ नहीं आया तुम इस विचार में पड़ गए हो उसी विचार से तो ये प्रश्न आया आदमी का मन बहुत अजीब है वो हर चीज में से उपाय निकाल लेता है मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी रात अचानक मुल्ला को झकझोर के बोली आधी रात सुनते हो जी नीचे से खटर पटर की आवाजें आ रही लगता है कि चोर आ गए जरा नीचे जाकर देखना तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कंबल सिर के ऊपर खींची दे बकवास बंद करो चुपचाप सो जाओ कहीं चोर भी खटर पटर की आवाजें करते वे तो बिना कोई आवाज के ही अपना काम करते कोई चोर वगैरह नहीं चूहे वगैरह कूदते होंगे शांत रहो और मुल्ला तो कंबल ओढ़ के बिल्कुल मुर्दा हो गया कुछ समय बाद मुल्ला की पत्नी ने फिर मुल्ला को हिलाया और बोली सुनते हो जी नीचे से आवाजें अब बिल्कुल नहीं आ रही देखना कहीं चोर तो नहीं आदमी का मन यहां से भी वहां से भी सब तरफ से विचारों का ऊहा पोह खोजता है निर्विचार होने से डरता है स्वभाव तुमसे कहां किसने की मेरी बात सुनकर चिंतन मनन करो सुनो और भूलो कहते ना नेकी कर और कुए में डाल सुनो और भूलो जरा भी भीतर सरकने मत दो मेरे पास शून्य सीखना है मेरे पास तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं क्योंकि उस ना कुछ में सब कुछ के घटने की संभावना है लेकिन मन भी बड़ा अजीब है पंद्रह साल में धन्यवाद नहीं दिया एक दिन बात नहीं जमी तो शिकायत आ गई शिकायत करने के लिए मन कितना आतुर होता है धन्यवाद देने में कितना कंजूस मैंने सुना है एक मुसलमान बादशाह का एक नौकर था उसे बड़ा प्यारा था नौकर जैसा संबंध नहीं रहा था उससे मैत्री जैसा संबंध हो गया जी जान देने को तैयार रहा सदा बासा के लिए शिकार को गए थे दोनों रास्ता भटक गए एक झाड़ के नीचे रुके छाया में सांझ होने लगी भूख भी लगी उस वृक्ष में एक ही फल लगाया अनजाना अपरिचित फल सम्राट ने हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया नौकर ने कहा मालिक मुझे मालूम कि आपको भूख लगी मुझे भी भूख लगी लेकिन यह अपरिचित फल है इसकी पहली फाक मुझे खाने थे पता नहीं जहरीला हो पता नहीं घातक हो जब मैं हां कह दू तब आप चखे सम्राट ने चार फांके की एक फांक अपने दास को दी उसने फांक ली और इतने आनंद से खाई आंखों में उसके आनंद के आंसू आ गए उसने कहा मालिक बहुत आपके सत्संग में सुस्वादु भोजन मिले हैं किसको मिले होंगे मगर नहीं इस फल का मुकाबला नहीं एक फांक और दूसरी भी ले ली वो भी खा गया और सम्राट से बोला कि मालिक कभी आपसे कुछ मांगा नहीं आज पहली बार मांगता हूं तीसरी फांक और सम्राट ने तीसरी फांक भी दे दी इतना ही प्रेम था उस नौकर पर लेकिन जब उसने कहा मालिक बस आखिरी इच्छा पूरी कर दे अब जीवन में दोबारा आपसे कुछ कभी नहीं मांगूंगा ये चौथी फाक भी दे दें तो सम्राट ने कहा तू अब जाति कर रहा है और जल्दी से सम्राट ने एक कौर उस फांक में से ले लिया तत्ण थूका इतनी जहरीली चीज उसने जीवन में कभी खाई ही नहीं थी उसने नौकर से का पागल तू मांग मांग के ये फाके खा गया ये तो शुद्ध जहर तूने कहा क्यों नहीं तो उस नौकर ने कहा मालिक जिन हाथों से बहुत सुस्वादु भोजन मिले उस हाथ से मिली एक दो कड़बी फांकों के लिए शिकायत करनी शोभा नहीं देता इसलिए चुप रह गया क्या बात करनी इस एक फांक की लेकिन स्वभाव को एक दिन बात नहीं जमी शिकायत तत्ण आ गई पंद्रह साल जमी धन्यवाद नहीं आया ऐसा हमारा मन है और मैं तुमसे कहता हूं कि जो बात तुम्हें नहीं जमी वही काम की थी तुम्हें जमती ही कौन सी बातें तुम्हें जमती वही बातें जो तुमसे तालमेल खाती जो तुमसे तालमेल खाती है वे तुमको ही मजबूत कर जाती जो बातें तुमसे तालमेल नहीं खाती जो तुम्हें मजबूत नहीं करती उनमें तुम्हें सार नहीं मालूम होता फिर जिनका मुझसे प्रेम है उनके लिए यह असंभव है कि मैंने जो बात कही हो वो खोखली हो ये सोचना असंभव है अगर खोखली भी कही है तो उसमें भी कुछ राज होगा वह भी किसी के लिए कही गई होगी हो सकता है वह स्वभाव के लिए ही कही गई थी आनंद है अनुभव लेकिन हमारे मन की आते तो दुखी दुख की शिकायत निंदा विरोध ये हमारी मन की आते इन आत्तों से जागो तो आनंद तो अभी घट जाए इसी क्षण यही क्योंकि सारा अस्तित्व तो आनंद से भरपूर है बालब सिर्फ तुम उसे अपने भीतर लेने को राजी नहीं हो तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद खोलो द्वार दरवाजे ये तुम्हारी सारी इंद्रियां आनंद के द्वार बने ये तुम्हारी देह आनंद को झेलने के लिए पात्र बने ये तुम्हारा मन आनंद को अंगीकार करने के योग शांत बने ये तुम्हारे प्राण आनंदित होने के योग विस्तीर्ण हो फिर जो होगा वह उत्सव है फिर तुम भी चांतारों के साथ फूलों के साथ वृक्षों के साथ हवाओं के साथ नाच सकोगे उत्सव आनंद की अभिव्यक्ति है जब सौरभ सुधा लुटाता है तब परिचित पाहुन जीवन का कुमित कानन में आता है रजनी गंधा की छाया में रस रूप रंग चितवन पुलकन तनम से आंख मिचोनी कर छिप छिप बरसाता मधु के घन इंद्रासन की मधुमाया में मोती निर्माल्य सजे जग की वह रात बड़ी छोटी होती परि बात बड़ी खोटी होती कंचन पारस की काया में जब सौरभ सुधा लुटाता है तब परिचित पाहुन जीवन का कुसमुत कानन में आता है रजनी गंधा की छाया में तुम तैयार हो प्यारा आएगा पाहुन आएगा तुम तैयार हो तुम अभी से मत पूछो कि प्रकाश कैसा होगा आंख खोलो तुम अभी से मत पूछो कि बिना वादन के स्वर कैसे होंगे कान खोलो कबीर जागो आनंद बरस रहा है आनंद तुम्हारा स्वभाव है अस्तित्व का स्वभाव है तुम सोए हो इसलिए अपरिचित हो खोजना नहीं है कहीं सिर्फ, सिर्फ जाग सिर्फ जाग सिर्फ होश सिर्फ पुनः स्मृति अपने निज की और तत्क्षण बरस उठता है आनंद जैसे मेघ बरस जाएं और बरसते मेघों के नीचे नाचते मोर देखे वही उत्सव है ऐसे ही मैं तुम्हें भी नाचते हुए देखना चाहूंगा नृत्य के ही पाठ दे रहा गीत के ही पाठ दे रहा हूं गज गामिनी बिहरो हृदय कुंज के छवि कुंज में पी आश्रम हरणी सुवासिनी प्रेम पुंज रस प्रभा हासनी प्रकृति वधु लीला प्रकाशनी उषा से रजनी तक छमछम सरस राग रस गंध भरो त्रसा तपन से जब जल उन्मन नये निहार थके सावन गन, बन बन तब करुणा की बदरी बरसाती हो स्वाती के कर्ण पीर हरण मादक मधमुरली सब दिन अधर धरो प्रेम पराग शक्ति सीता की विश्व मंत्र जीवन गीता की राधा हो तुम नट नागर की गति नव प्रकृति पुनीता की रति हो कामदेव की मेरे नित्य छबिसी लहरों गज गामनी वेरो ऊषा से रजनी तक छम छम रस गंध भरो पीर हरण मादक मधुमुरली सब दिन अधर धरो। जो द्वार तुम्हारे लिए खोल रहा वह अदृश्य मंदिर का द्वार है तुम अगर अपने किनारे की जंजीरों अपने किनारे के मोह सुरक्षाओं सुविधाओं को छोड़ने को तैयार हो तो देर नहीं लगेगी जरा भी देर नहीं लगेगी क्या पूछते हो आनंद क्या है आनंद को ही क्यों ना जान लें? क्या पूछते हो उत्सव क्या है उत्सव ही क्यों ना मना लें आनंद के संबंध में कितना ही जान लो आनंद नहीं होगा उत्सव के संबंध में कितना ही जान लो उत्सव नहीं होगा उत्सव शब्द उत्सव नहीं आनंद शब्द आनंद नहीं आनंद भी अनुभव उत्सव भी अनुभव दूसरा प्रश्न भगवान क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है संघर्ष और संघर्ष या कुछ और भी कृष्ण तीर्थ जीवन तो वही हो जाता है जैसा तुम उसे बनाते हो तुम मालिक हो जीवन तुम्हारा है तुम नियंता हो तुम निर्णायक हो जीवन तो एक अनगढ़ पत्थर है। इससे तुम क्या बनाओगे सब तुम पर निर्भर है चाहो तो इस अंगर पत्थर को किसी की छाती पर रख दो चाहो तो इस अंगर पत्थर को किसी के सिर पर पटक दो प्राण ले लो चाहो तो इस अंगर पत्थर को गढ़ो मूर्ति बनाओ जो किसी मंदिर में शोभा बने जो किसी मंदिर की आराध्य बने सब तुम पर निर्भर है जीवन तो मिलता है एक कोरी किताब की भांति गालियां लिखोगे कि गीत सब तुम पर निर्भर है जीवन तो मिलता है एक वीणा की भांति शोरगुल मचाओगे कि संगीत पैदा करोगे सब तुम पर निर्भर है तुम मुझसे पूछते हो क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है अधिक लोग जीवन को संघर्ष की तरह ही जानते क्योंकि उन्होंने अहंकार को ही जीवन का आधार बना लिया अहंकार है तो जीवन संघर्ष अगर अहंकार ही अहंकार है तो जीवन संघर्ष ही संघर्ष और ऐसा संघर्ष जिसमें विजय कभी नहीं आएगी ऐसा संघर्ष जिसमें दौड़ोगे तो बहुत लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं ऐसा संघर्ष जिसमें जलोगे तिल brush, सरोगे तिल सड़ोगे तिल तिल मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं होगी अहंकार अगर तुम्हारे जीवन का आधार है तो तुम्हारा जीवन सिर्फ युद्ध होगा ईर्षा जलन वैमनस हिंसा अहंकार अगर तुम्हारे जीवन की बुनियाद है तो तुम्हारा जीवन सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं होगा और ध्यान रखना जब मैं कहता हूं राजनीति तो मेरा अर्थ उन सारी जीवन दिशाओं से जहां तुम दूसरों के साथ प्रतियोगिता करते हो स्पर्धा करते हो वो जो बाजार में धन के लिए लड़ रहा है वो भी राजनीति में वो राज करना चाहता है धन के बल पर वो जो ज्ञान के सागर में किसी विश्वविद्यालय में उपाधियों पर उपाधियां इकट्ठी किए जा रहा है वो भी राजनीति में वो राज करना चाहता है उपाधियों के बल पर मैं बनारस में मेहमान था जिनके घर मेहमान था वो एक सज्जन को मुझे मिलाने लाए उन्होंने बड़ी प्रशंसा में कहा कि आप मिलने योग्य व्यक्ति हैं आप बारह विषयों के ऐह मैंने कहा इन्हें बाहर करो क्योंकि इनका दिमाग खराब होगा जिंदगी कमाई बारह विषयों के एमए होने एक आद में एक आध विषय में एमए होना ठीक है माफ किया जा सकता है लेकिन बारह विषयों में होश है इस आदमी को क्या करोगे बारह विषयों में एम होकर? नहीं लेकिन ये भी अकड़ बन गई ये भी अहंकार को त्रप्त कर रही बात कि और कोई इतने ज्यादा विषयों में एम नहीं जितने विषयों में मैं हूं हालांकि इस आदमी के चेहरे को देख के मुझे जरा भी नहीं लगा कि इसमें बुद्धिमत्ता की कोई भी झलक हो भी नहीं सकती बारह विषयों में एम होते होते बुद्धू हो ही जाएगा कोई भी हो जाएगा विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धिमत्ता को बचा के निकलाना बड़ा कठिन काम है जब पहली दफा हेनरी थारो विश्वविद्यालय से घर वापस लौटा तो गांव के एक बुढ़े आदमी ने आकर उसकी पीठ ठोंकी और कहा बेटा मैं बहुत खुश हिंदी थारों ने कहा क्या आप खुश हैं क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की बड़ी उपाधि लेकर लौटा उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे गलत मत समझना मैं इसलिए खुश हूं देखने आया था कि विश्वविद्यालय ने तुझे बर्बाद तो नहीं कर दिया मगर तू बच के आ गया तेरी आंखों में अभी भी बुद्धिमानी दिखाई पड़ती तेरी आंखों में अभी भी थोड़ा होश चमक है तेरे चेहरे पर अभी भी प्रतिभा है तू अपनी प्रतिभा बचा के लौटाया यही देखने में आया था विश्वविद्यालय में से निन्यानबे प्रतिशत लोग प्रतिभा बचा के नहीं लौटते और जो आदमी बारह विषयों में एम करता रहा करते ही रहा जिंदगी इसी में कमाती ये भी राजनीति है राजनीति का अर्थ है स्पर्धा संघर्ष यहां दूसरों को हराना है दूसरों को मिटाना है, यहां दूसरों के सिरों के ऊपर चढ़ना है यहां दूसरों की लाशें भी पड़ जाएं तो कोई फिक्र नहीं लेकिन पदों पर प्रतिष्ठा पर सम्मान पर पहुंचना अहंकार की छाया है राजनीति इसलिए निरअहकारी राजनीति में नहीं हो सकता न धन की न पद की न ज्ञान की न त्याग की निरअहकारी इस स्पर्धा में ही नहीं होता निरअहकारी सिर्फ होता है आनंद मग्न मस्त निर के लिए कल नहीं है सुख अभी है सुख यही है सुख अहंकारी के लिए कल लड़ेगा धन कमाएगा बचाएगा बड़े पदों पर पहुंचेगा तब तब सुख होगा अहंकारी का सुख किन्हीं शर्तों पर निर्भर है कृष्ण तीर्थ अगर अहंकार से जियोगे तो जीवन संघर्ष से। और अगर जीवन संघर्ष से तो याद रखना तुम परमात्मा को कभी पहचान ना पाओगे क्योंकि परमात्मा को संघर्ष से नहीं जाना जाता परमात्मा के साथ कोई युद्ध थोड़ी करना है परमात्मा पर कोई विजय थोड़ी करनी है। परमात्मा के सिर पर जाके कोई विजय का झंडा थोड़ी गाड़ना परमात्मा कोई धन तो नहीं है जिसे तुम तिजोड़ी में बंद करोगे परमात्मा कोई वस्तु तो नहीं है जिसे तुम मुट्ठी में बांध लोगे और परमात्मा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि एक ने पा तो अब तुम कैसे पाओगे जरा फर्क समझना अगर एक आदमी ने धन पा लिया तो तुम्हें पाने में मुश्किल हो जाएगी उतना धन कम हो गया अगर एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो अब तुम कैसे होगे? एक ही कुर्सी पर दो आदमी तो नहीं बैठ सकते हालांकि कोशिश करते हैं कई कई आदमी एक साथ बैठने की अभी इस वक्त इस देश में तीन आदमी एक साथ बैठने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक ही कुर्सी पे मगर एक कुर्सी पर कैसे बैठोगे धक्कम धुक्की होगी इस जगत में सब चीजें सीमित हैं इस जगत में जो कुछ भी पाने जाओगे वहां तुम पाओगे अगर किसी और ने पा लिया तो तुम्हारी उतनी कम हो गई बात उतना तुम्हें कम मिलेगा इसलिए अहंकार प्रत्येक को दुश्मन मानता है कहे चाहे ना कहे तुम चाहे लाख कहो कि हम सब मित्र हैं मगर जब तक तुम संघर्ष में लगे हो कैसे मित्र हो सकते हो तुम भी धन खोजने चले हो तुम्हारा पड़ोसी भी धन खोजने चला है तुम मित्र हो कैसे सकते हो अगर पड़ोसी ने पहले पा लिया तो तुम चूकोगे अगर तुमने पहले पा लिया तो पड़ोसी चूकेगा दुश्मनी ही होगी मित्रता ऊपर ऊपर होगी औपचारिक होगी हमने प्रतिस्पर्धा को इतना फैला दिया है हमने लोगों के खून में राजनीति का जहर इस तरह डाला है इस दुनिया में मैत्री असंभव हो गई शत्रु ही शत्रु हैं और संघर्ष ही संघर्ष इस संघर्ष और शत्रुता में घिरे तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे आनंद नहीं जान पाओगे उत्सव नहीं जान पाओगे तुम्हारे जीवन में जो घटने योग्य कभी नहीं घटेगा तुम रहोगे किसी तरह घसटोगे और मरोगे तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अर्थवत्ता नहीं होगी भगवत्ता ही नहीं होगी तो अर्थवत्ता कैसे होगी भगवान के बिना कोई अर्थ नहीं है लेकिन यही कोई एक ढंग नहीं है जीने का जीने के और भी ढंग है संघर्ष से क्यों जीते हो समर्पण से क्यों नहीं लड़के जीने की भी बात क्या बिना लड़के भी जिया जा सकता है आशा की रात में तारों की बारात देख सबनम सी जिंदगी आई उतर धरती के पाथ पर करके सिंगार सिंदूर भरे मांग से सूरज का मुख हुआ लाल गाल पर अनुराग की पड़ी भवर जाने कब ढुलग गई पानी की माया मिट्टी की काया राम नाम सत्य धरती का सत्य युग युग का सत्य फिर सत्य से भय क्यों इसलिए कि नरने न मानी हार लड़ रहा काल से लड़ता रहा है लड़ता रहेगा वंशज भगीरथ का जब तक न बहता है वह तरण सा गंगा की धार में एक तो है तैरना और एक है तरण सा गंगा की धार में बह जाना एक तो है लड़ना लड़ने का अर्थ है अस्तित्व को तुमने शत्रु मान लिया और एक है मैं अस्तित्व का अंग हूं लड़ना किससे बह जाना गंगा की धार में तरंग की भांति फिर जीवन में एक दूसरा ही स्वाद उत्पन्न होता है उसे ही मैं सन्यास का स्वाद कहता हूं बहजाना गंगा की धार में लड़ना मत तैरना मत गंगा पराई थोड़ी अपनी है गंगा से हम भिन्न तो नहीं तैरना क्या है लड़ना क्या है कृष्ण तीर्थ जीवन संघर्ष ही संघर्ष नहीं यद्य अधिक लोग इसी तरह जीवन को जान पाते हैं जीवन आनंद भी है उत्सव भी है और मजा यह कि संघर्ष संताप पैदा करता है संघर्ष विफलता लाता है विजय नहीं और समर्पण अपूर्व शांति पैदा करता है और सफलता लाता है विजय लाता है परमात्मा के जगत के नियम बड़े अनूठे इसलिए तो कबीर जैसे लोग उलट बांसियां कहे उलट बांसियां इसलिए कहे कि परमात्मा के नियम बड़े अनूठे जैसे इस जगत में अगर कुछ बचाना है तो छीना झपटी करो अगर परमात्मा के जगत में कुछ बटाना है कुछ बचाना है तो बांटो लुटाओ जीसस ने कहा जो बचाएगा उसका छीन लिया जाएगा और जो लुटाएगा उसका बच जाएगा जीसस ने कहा है जो इस जगत में प्रथम है वो मेरे प्रभु के राज्य में अंतिम होंगे और जो इस जगत में अंतिम है मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम वहां गणित कुछ और है अगर धन को लुटाओगे तो भिकमंगे हो जाओगे और अगर ध्यान को लुटाया तो सम्राट हो जाओगे अगर धन को लुटाया तो आज नहीं कल मांगोगे दरदर्श और अगर प्रेम को लुटाया तो अनंत स्रोत खुल जाएंगे जो बंद पड़े रोज नया नया प्रेम तुम्हारे भीतर उमकता आएगा नए नए झरने ताजी ताजी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर लाने लगेंगे जो कुआ बंद कर दिया जाए वो सड़ जाता है उसके झरने भी बंद हो जाते उसका जल भी विषाक्त हो जाता है कुआ तो जीता है भरते रहो पानी उलिझते रहो पानी इसलिए ज्ञानी कहते हैं दोनों हाथ उलीचिए एक हाथ से भी काम नहीं चलेगा दोनों हाथों से उलीचो बांटो मगर बांट तो तुम तभी सकते हो जब तुम्हारे जीवन की दिशा संघर्ष ना हो समर्पण हो जब तुम्हारे जीवन की दिशा युद्ध ना हो विश्राम हो जब तुम तलवार लेके ना जूझो बल्कि हाथ में एक फूल लेके जबकि तुम्हारे ओंठों पर बांसुरी हो हाथ में तलवार नहीं इसलिए मुझे राम की प्रतिमा धनुर्धारी राम की प्रतिमा कभी भी मन नहीं भाई मेरे मन तो बांसुरी बजाते कृष्ण भाई धनुर्धारी राम कही कहीं न कहीं संघर्ष के प्रतीक युद्ध के प्रतीक कहीं न कहीं जीतना है और इसलिए ठीक किया इस देश ने कि कृष्ण को छोड़ के किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा सबको अंश अवतार कहा शुभ है सुंदर है मगर आंशिक रूपों में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा क्यों क्योंकि बांसुरी पर जा बात पूर्ण हो गई आनंद पर जा बात पूर्ण हो गई उत्सव पर जा बात पूर्ण हो गई अब उसके पार कुछ भी ना बचा कृष्ण तीर्थ बांसुरी की टेर सुनो बांसुरी क्या कह रही संघर्ष नहीं समर्पण और विजय सुनिश्चित है तैरो मत बहो गंगा सागर की तरफ जा ही रही तुम भी पहुंच जाओगे लेकिन कुछ हैं जो न केवल तैरते हैं बल्कि उल्टी धार में तैरते जो गंगोत्री की तरफ तैरने की कोशिश करते उसका भी कारण है अहंकार को तभी रस आता है जब उल्टा कुछ करो इस अहंकार के रस के मनोविज्ञान को तुम ठीक से समझ लो क्योंकि सदियों में हजारों हजारों लोगों ने इसी तरह अपने जीवन को गमाया है इसी मनोविज्ञान को न समझने के कारण एक आदमी सिर के बल खड़ा हो जाता है भीड़ लग जाती फौरन तुम पैर के बल घंटों खड़े रहो कोई नहीं आता बड़ी अजीब दुनिया है उल्टे में इसका बड़ा रस है एक आदमी उल्टे सीधे शरीर को मोड़े तोड़े बस लोग कहने लगते हैं कि महायोगी कोई आदमी उपवास करे और लोग कहते हैं त्यागी तपस्वी कोई धूप में खड़ा रहे कोई सीत में गलता रहे कोई हिमालय पर जाके नंगा बैठ जाए बर्फ पड़ती रहे बस लोग बड़े आदर भाव से भर जाते ये आदर भाव बहुत भिन्न नहीं है उस आदरभाव से जो तुम सर्कस में दिखलाते हो सर्कसी काम करने वाले लोगों के प्रति कि कोई रस्सी पे चल रहा है नट और तुम्हारी धक-धक बंद हो जाती कहीं गिर ना जाए कोई आंख के वर्तनों में से कूद रहा है सिंहों को नचा रहा है मैंने सुना है एक सर्कस में ऐसा हुआ सिंहों को नचाने वाला अचानक हार्ट फेल से मर गया बर्दपहरी ज्यादा समय नहीं शाम होने का वक्त आ रहा है सर्कस का विज्ञापन हो चुका है क्या करें अब क्या ना करें मैनेजर ने गांव भर में डूडी पिटवाई कि है कोई हिम्मतवर जो कुछ सिंहों के साथ खेल कर सके और देख के चकित हुआ आई एक महिला सुंदर महिला उसने कहा तू क्या कर सकती तू क्या कर पाएगी उसने कहा मैं वो चमत्कार कर सकती हूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा मैं जाके घुटने के बल खड़ी हो जाऊंगी और तुम देखना सिंह आके अगर मेरा चुंबन ना ले मैनेजर भी हैरान हुआ चमत्कार उसने बहुत देखे थे जिनकी भर मैनेजरी की सर्कस की एक से एक काम देखे थे मगर ये काम उसने नहीं देखा था उसने कहा तू ठीक कह रही ठीक तो जो तेरी मांग हो पूरी कर देंगे आज का खेल अगर सफल हुआ तो तू जो तनख्वाह मांगेगी कल से तेरी तनख्वाह तय हो जाएगी और आज का तुझे जो चाहिए वो मांग ले उसने कहा पीछे ले लेंगे लेने की बात पीछे हो जाएगी पहले खेल हो जाए गांव भर में खबर भी फैल गई उस दिन बड़ी भीड़भाड़ थी क्योंकि लोगों ने देखा था हंटर मारते हुए आदमी को शेरों को नचाते लेकिन एक सुंदर स्त्री वहां जाके घुटने टेक के खड़ी हो जाएगी और सिंह उसका चुंबन लेगा और ये हुआ वही आई आके घुटने टेक के खड़ी हो गई सीन आया सख्ता छा गया लोगों की सांसें बंद हो गई लोगों ने तो समझा कि मारी गई बेचारी, हाथ में कोड़ा तक नहीं बचाव का कोई उपाय नहीं और मैनेजर ने दरवाजा भी बंद करवा दिया था कटघरे का क्योंकि ये खतरनाक मामला नया मामला क्या हो इसका परिणाम शेर कहीं बाहर आ जाए कुछ कुछ हो जाए सिंह दहाड़ा उसकी दहाड़ सुन के क्या हालत हुई होगी मगर युवती अडिख खड़ी रही सिंह दहाड़ा पास आया फिर पूछिलाने लगा फिर आकर उसने स्त्री का चुंबन लिया और वापस जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया चमत्कार मैनेजर ने घोषणा की कि दस हजार रुपए हम इनाम देते हैं इस स्त्री को अगर कोई मर्द यहां हो जो ये काम करके दिखा सकता हो तो उसके लिए हम बीस हजार देंगे मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हो गए लोगों में और सत्ता छा गया कि बड़े मियां को क्या सूझा ये किसी एक ताकतवर कुत्ते को भी ना संभाल पाए अब तो और भी सन्नाटा छा गया मुल्ला पहुंचा मैनेजर ने कहा कि बड़े मियां आप होश में हो ज्यादा तो नहीं पी गए हो क्या करने जा रहे हो ये सिंह है और इस स्त्री को उसने चूमा है। आप भी ये खेल करके दिखा सकते हो उसने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूं लेकिन पहले सिंह के बच्चे को बाहर निकालो यही खेल करके दिखाऊंगा मगर जब तक सिंह भीतर है तब तक मैं भीतर नहीं जाऊंगा लोग उल्टे काम करने में तो राजी होते हैं इसके लिए कोई राजी नहीं हुआ लोगों ने कह रहे में पहले पता था कि तुमसे क्या होगा यह भी तुमने खूब शर्त लगाई हो हल्ला हो गया हंसी मजाक हो गई लोग उल्टे में रस लेते हैं उल्टे से अहंकार की तरप्ती होती तुम किनको पूछते हो कभी तुमने सोचा है अपने हृदय में कि तुम्हारी पूजा सिर्फ इसी कारण तो नहीं है कि वो आदमी सिर के बल खड़ा है कुछ उल्टा कर रहा है कुछ अस्वाभाविक कर रहा है कोई आदमी कांटों पर लेटा है बस तुम्हारे मन में एकदम श्रद्धा के सुमन खिले तुम पागल हो कांटों पर लेट जाने से क्या होगा भूखे मरने से क्या होगा पहाड़ों पर गिरती बर्फ में नग्न बैठ जाने से क्या होगा ये सब अभ्यास है और सरल अभ्यास है कोई बहुत कठिन अभ्यास नहीं है तुम्हें अगर तैयारी करनी हो तो मैं तुम्हें सुगम उपाय बता सकता हूं यह बहुत सरल अभ्यास है तुम जरा अपने छोटे बच्चे को कहना कि सुई लेके तू जरा मेरी पीठ पे जगह जगह चुभा और तुम चकित हो जाओगे बच्चा अगर 50 जगह चुभाएगा तो तुमको सिर्फ 25 जगह सुई चुभती मालूम पड़ेगी और पच्चीस जगह तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पीठ पर ऐसे बिंदु हैं जो ब्लाइंड स्पॉट हैं जिनमें कोई चुभन पता नहीं चलती बस वो जो कांटों पर लेट रहा है उसका कुल काम इतना है कि उसने अपनी पीठ पर कहा चुभन पता नहीं चलती वो बिंदु खोज लिए और कांटों की जो सेज बनाई है वो इस ढंग से बनाई गई है कि बस वो उन्हीं बिंदुओं पर कांटे पड़ते जिन बिंदुओं पर चुभन का पता नहीं चलता तुम चाहो तो आज ही जाके घर अपने बच्चे को कहना जरा सुई लेके तुम मेरी पीठ पर चुभा और तुम बहुत हैरान होगे बच्चा चुभा रहा और तुम्हें पता नहीं चल पता ही नहीं चल रहा क्योंकि उस स्थान पर कोई संवेदनशील तंतु नहीं तुम्हारी पूरी पीठ अनुभव नहीं करती थोले से बिंदु है जो अनुभव करते बस उनको छोड़ दो बाकी पर तुम भी लेट सकते हो कांटों पर तिब्बत में लामा अभ्यास करते हैं श्वास की एक खास प्रक्रिया का एक खास ढंग से श्वास लेना गहरी और उसको खास समय तक भीतर रोकना फिर उसे झटके से बाहर फेंक देना फिर तेज तीव्रता से श्वास लेना पूरे फेफड़ों को भर लेना फिर उसे भीतर रोकना साधारणता तुम जो श्वास लेते हो इससे तुम्हें उतनी गर्मी मिलती है जितनी तुम्हारे शरीर को जरूरी यह जो तिब्बती ढंग है श्वास लेने का पूरे फेफड़े को भर देना तुम आमतौर से जो श्वास लेते हो उससे तुम्हारा एक तिहाई फेफड़ा श्वास से भरता है छह हजार छिद्र अगर तुम्हारे फेफड़े में है तो केवल दो हजार छिद्रो तक श्वास पहुंचती चार हजार छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती रहती वो जो तिब्बती ढंग है उसमें पूरे छह हजार ऑक्सीजन से भर जाते तीन गुनी मात्रा में ऑक्सीजन तुम्हारे भीतर हो जाती ऑक्सीजन अग्नि है अगर उतनी ऑक्सीजन को तुम अपने भीतर रोक सको तो तुम्हारा खून उत्तप्त होने लगता है उस उत्तप्त खून के कारण बर्फ भी पड़ती रहे तो तुम्हारे शरीर से पसीना छूटा रहेगा अब ये सिर्फ साधारण अभ्यास है ये तुम कर सकते हो इसमें कोई अड़चन नहीं मगर तिब्बती लामा को लोग इसलिए सम्मान देते कि चमत्कार इसको कहते योग बल ये न योग बल है ना कोई चमत्कार है और जितने चमत्कार तुम सोचते हो वो सब इसी तरह के उन सब की व्यवस्था है मगर कोई आदमी उल्टा कर रहा है और तुम्हारे मन में समादर पैदा होता है इस कारण दुनिया में धर्म करीब करीब सर्कस का खेल हो गया मैं एक ऐसा धर्म देखना चाहता हूं दुनिया में जो स्वाभाविक हो उसको सम्मान दो जो बिल्कुल स्वाभाविक है उसको सम्मान दो जो बिल्कुल प्राकृतिक है तो अधिकतम लोग इस दुनिया में धार्मिक हो सकेंगे और सबसे ज्यादा स्वाभाविक बात क्या है संघर्ष से मुक्त हो जाना क्योंकि जो संघर्ष से मुक्त हुआ उसके तनाव गए उसकी चिंताएं गई जो संघर्ष से मुक्त हुआ वह शिथिल हुआ विश्राम को उपलब्ध हुआ गंगा की धार में उल्टे मत तैरो गंगा की धार में सांठ बहो ये धार अपनी हम भी इस धार के हिस्से जीवन की इस गंगा में बहते चलो ये गंगा सागर तक पहुंच ही जाएगी ये जाहि रही तुम नाहक परेशान हो रहे हो तुम्हारी हालत वैसी है जैसे एक सम्राट राजमहल लौट रहा था शिकार खेलकर रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सिर्फ गठसी जाते हुए चल रहा है किसी तरह है। बहुत बूढ़ा और बहुत ज्यादा है ऐसे सम्राटों को दया नहीं आती लेकिन एक तो शिकार करके लौट रहा था जंगल था अकेला था इस बूढ़े आदमी को बड़ी देर से देख रहा था कि घसीट रहा कहा कि रुक तू आके मेरे रथ में बैठ जा बूढ़े की हिम्मत तो नहीं पड़ी लेकिन सम्राट आज्ञा दे तो इंकार भी नहीं कर सका तो किसी तरह सिकड़ के सम्राट के चरणों में रथ में बैठ गया मगर वो जो रखे है सिर पर बोझ वो सिर पर ही रखे रहा सम्राट ने कहा कहागल अब ये बोझ सिर पर क्यों रखे इसको नीचे क्यों नहीं रख देता उसने कहा कि नहीं महाराज नहीं आपकी इतनी कृपा क्या कम है कि आपने मुझे रथ में बिठा लिया अब आपके रथ पर अपने सिर का बोझ भी डालू नहीं नहीं ये मुझसे ना हो सकेगा यही तुम्हारी दशा है यह बूढ़ा समझ रहा है कि यह सिर का जो बोझ है रथ पर नहीं पड़ रहा रथ पे तो पड़ ही रहा है चाहे रथ पे रखो चाहे अपने सिर पे रखो क्योंकि तुम भी रथ पर हो अब तुम नहक अपने सिर पर धोना चाहो तो तुम्हारी मर्जी जीवन की धारा अपने आप परमात्मा की तरफ बह रही बह ही रही अब अग तुम अगर गंगोत्री की तरफ तैरो तो तुम्हारी मर्जी अगर धारा के साथ बहने को राजी हो जाओ पहुंच जाओगे मगर एक बात ख्याल रखना धारा के साथ बहे कि न तुम्हें कोई त्यागी कहेगा न कोई तपस्वी कहेगा न कोई महात्मा कहेगा धारा के साथ बहे कि लोग कहेंगे अरे राजरंग में पढ़े लोग कहेंगे अरे ये कैसा सन्यास मेरे सन्यासी को यही तो आलोचना झेलनी पड़ रही क्योंकि मैं संन्यास एक जीवन की स्वाभाविक दशा मानता हूं मैं तुम्हें अगर उल्टा चलना सिखाऊं तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा मैं तुम्हें जीवन की जो सहज गति है उसके साथ तालबद्ध होना सिखा रहा हूं तुम्हें सम्मान मिलने वाला नहीं तुम चाहना भी मत न मिले तो इसके कारण विषादग्रस्त भी ना होना यह बिल्कुल स्वाभाविक है जैन फकीर कहते हैं जब भूख लगे खा लो जब प्यास लगे पी लो जब नींद आ जाए सो जाओ बस इससे ज्यादा और कोई साधना नहीं मगर ऐसे आदमी को क्या तुम सम्मान दोगे भूख लगे खा ले प्यास लगे पी ले नींद आए सो जाए तुम कहोगे इसमें योग कहां यम नियम इत्यादि का क्या हुआ आसन प्राणायाम प्रत्याहार उस सब का क्या हुआ जब भूख लगे खा ले जब नींद लगे सो जाए जब प्यास लगे पीले ये कोई साधना हुई मगर मैं तुमसे कहता हूं यही असली साधना है सहज योग अगर सहज योग को समझो प्रश्न तीर्थ बह चलो तरण की तरह गंगा की धार में फिर जीवन संघर्ष नहीं फिर जीवन उत्सव है महोत्सव है चौथा प्रश्न भगवान इस जीवन में मैंने दुख ही दुख क्यों पाया है सुजाता है? दुखी दुख अगर पाया है तो बड़ी मेहनत की होगी पाने के लिए बड़ा श्रम किया होगा बड़ी साधना की होगी तपस्या की होगी अगर दुखी दुख पाया है तो बड़ी कुशलता अर्जित की होगी दुख कुछ ऐसे नहीं मिलता मुफ्त नहीं मिलता दुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती आनंद तो यूं मिलता है मुफ्त मिलता है क्योंकि आनंद स्वभाव दुख अर्जित करना पड़ता है और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है सुख मांगो और दुख मिलेगा सफलता मांगो विफलता मिलेगी सम्मान मांगो अपमान मिलेगा तुम तो जो मांगोगे उससे विपरीत मिलेगा तुम जो चाहोगे उससे विपरीत घटित होगा क्योंकि यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता यह चलता उस परमात्मा की मर्जी से ने अंतिम प्रार्थना की हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो यह अंतिम भी है प्रार्थना यही प्राथमिक भी होनी चाहिए हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो मेरी मर्जी बीच में ना आए सुजाता तू अपनी मर्जी बहुत बीच में ले आई होगी इससे दुखी दुख पाया है अपनी मर्जी को हटाओ अपने को हटाओ उसकी मर्जी पूरी होने दो तो। फिर दुख भी अगर हो तो दुख मालूम नहीं होगा जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया अगर दुख भी हो तो वो समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक होंगे उसके इरादे बद तो हो ही नहीं सकते जरूर इसके पीछे भी कोई राज होगा अगर वो कांटा चुभाता है तो जगाने के लिए चुभाता होगा और अगर रास्तों पर पत्थर डाल रखे हैं उसने तो सीढ़ियां बनाने के लिए डाल रखे होंगे और अगर मुझे बेचैनी देता है परेशानी देता है तो जरूर मेरे भीतर कोई सोई हुई अभिप्सा को प्रज्वलित कर रहा होगा मेरे भीतर कोई आग जलाने की चेष्टा कर रहा होगा जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते दुख पाया है हमने सुख के संवर्धन के नाम पर दर्द मिला है हमें प्यार के आबंटन के नाम पर अन्य सभी कुछ वैकल्पिक था आंसू ही अनिवार्य थे बे रुदन पाया है गीत सृजन के नाम पर गहराई में गिरे सतत हर ऊंचाई के वास्ते अवरोहण ही पाया हमने आरोहन के नाम पर संबंधों वाली सूची से नाम हमारा काट दिया हमें दूरियां मिली निकटता के गोपन के नाम पर कलियों में छुपकर कांटों ने हमें निरंतर दंश दिए सर्पों के कुंडल पाए हैं आलिंगन के नाम पर जन्म उपासी प्यास चली है जब जब भी व्रत खोलने रख रख दिए अंगारे अधरों पर चुंबन के नाम पर हम समग्र जीवन जीते हैं भ्रम था हमको ज्ञात न था टुकड़े टुकड़े मौत मिली है इस जीवन के नाम पर जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है टुकड़े टुकड़े मौत है जन्म के बाद तुमने मरने के सिवाय और किया ही क्या है रोज रोज मर रहे हो और जिम्मेवार कौन है परमात्मा ने जीवन दिया है मृत्यु हमारा आविष्कार है परमात्मा ने आनंद दिया है दुख हमारी खोज है प्रत्येक बच्चा आनंद लेकर पैदा होता है और बहुत कम बूढ़े हैं जो आनंद लेके विदा होते जो विदा होते उन्हीं को हम बुद्ध कहते सभी यहां आनंद लेकर जन्मते आश्चर्य विमुग्ध आंखें लेके जन्मते आह्लाद से भरा हुआ हृदय लेके जन्मते हर बच्चे की आंख में झांक के देखो नहीं दिखती तुम्हें निर्मल गहराई और हर बच्चे के चेहरे पर देखो नहीं दिखता तुम्हें आनंद का आलोक और फिर क्या हो जाता है क्या हो जाता है फूल की तरह जो जन्मते हैं वो कांटे क्यों हो जाते हैं जरूर कहीं हमारे जीवन की पूरी शिक्षण की व्यवस्था भ्रांत है हमारा पूरा संस्कार गलत है हमारा पूरा समाज रुगण है हमें गलत सिखाया जा रहा है हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही दौड़ो ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुख होगा ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुख होगा गलत है ये बात है। न धन से सुख होता न पद से सुख होता और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो मैं इतना ही कह रहा हूं इनसे सुख का कोई नाता नहीं सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से हां अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है अगर भीतर डुबके मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है जिसने भीतर डुबकी मारी उसके हाथ में जादू आ गया जादू की छड़ी आ गई वो भीड़ में रहे तो अकेला वो सोरगुल में रहे तो संगीत में वो जल में चलता है लेकिन जल में उसके पैर नहीं भीगते तू पूछती सुझाता इस जीवन में मैंने दुखी दुख क्यों पाया अगर तू किसी पंडित पुरोहित से पूछेगी तो वो कहेगा पिछले जन्मों में पाप किए होंगे उससे राहत मिलेगी अब कि क्या किया जा सकता पिछले जन्म में जो हुआ हुआ पंडित प्रोहित कहेगा अब जो पिछले जन्म में किया किया अब इस जन्म में मत करना पति को परमेश्वर मान चरण दाब उनके भजन कीर्तन कर यज्ञ हवन कर अगले जन्म में सुख मिलेगा अगले जन्म में क्या होगा इसका कुछ पक्का नहीं अगला जन्म भी होगा कि नहीं इसका कुछ पक्का नहीं कोई लौट के बताता नहीं कि यज्ञ हवन किए थे तो सुख मिला कि नहीं मिला इसलिए पंडित का धंधा चलता है पंडित के धंधे को तोड़ना बहुत मुश्किल क्योंकि वो जो चीजें बेचता वो दिखाई पड़ती ही नहीं मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क की एक दुकान ने विज्ञापन दिया कि अदृश्य पिन बालों में लगाने के अदृश्य पिन आ गए जिनको लेना हो ले जाए बिक्री शुरू हो गई महिलाएं और ऐसे मौके पे छूट जाएं, कतारें लग गई अद्रश्य पिन दिखाई ना पड़े तब तो मजा आ गया पिन दिखाई पड़ता जरा बेहुदा तो, तो लगता ही है एक महिला ने खरीदा डब्बी खोली उसमें कुछ दिखाई तो पड़ा ही नहीं दिखाई पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था अद्रश्य दिखाई कैसे पड़े उस महिला ने कहा दिखाई तो पड़ता नहीं तो उसने कहा अदृश्य है ये दिखाई कैसे पड़ेंगे तो उसने पूछा कि है भी इसमें कि नहीं अब उस दुकानदार ने कहा ये मत पूछ, तीन सप्ताह से स्टाफ नहीं है मगर बिक्री तो जारी है अदृश्य धंधे उसमें पुरोहित का धंधा सबसे अदृश्य तू अगर किसी पंडित पुरोहित के पास गई होती तो तुझे सांत्वना भी मिलती कि पिछले जन्मों के पाप हैं कटे जा रहे हैं कट जाने थे कटी जाना अच्छा है जो किया है उसको भर जाना ही ठीक है अगले जन्म में सुखी सुख होगा यह मैं तुझसे नहीं कह सकता ये दुख अगर तुझे मिल रहे हैं तो पिछले जन्मों के नहीं है पिछले जन्मों के दुख पिछले जन्मों में मिल गए होंगे परमात्मा उधारी भरोसा नहीं करता अभी आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा अगले जन्म में नहीं और अभी किसी को दुख दोगे तो अभी दुख पाओगे अगले जन्म में नहीं ये अगले जन्म की तरकीब बड़ी चालबाज इजाद है बड़ा षडयंत्र है बड़ा धोखा है अगर अभी प्रेम करोगे तो अभी सुख बरसेगा और अभी क्रोध करोगे तो अभी दुख बरसेगा सच तो यह है क्रोध करने के पहले ही आदमी क्रोध से भस्मीभूत हो जाता है। दूसरे को जलाओ उसके पहले खुद जलना पड़ता है दूसरे को दुख दो उसके पहले खुद को दुख देना पड़ता है ये पिछले जन्मों के दुख नहीं है अभी तो जो कर रही है उसी का परिणाम है पहले तो मेरी बात सुनकर चोट लगेगी क्योंकि सांत्वना नहीं मिलेगी लेकिन अगर मेरी बात समझे तो छुटकारे का उपाय भी तो तुझे खुशी भी होगी अगर इसी जन्म की बात है तो कुछ किया जा सकता है यही मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ किया जा सकता है सुख छोड़ो सुख की आकांक्षा छोड़ो सुख की आकांक्षा का अर्थ है बाहर से कुछ मिलेगा तो सुख बाहर से कभी सुख नहीं मिलता सुख की सारी आकांक्षा को ध्यान की आकांक्षा में रूपांतरित करो सुख नहीं चाहिए आनंद चाहिए और आनंद भीतर है। तो भीतर जितना समय मिल जाए सो सुजाता उतना भीतर डुबकी मारो जब मिल जाए दिन रात काम धाम से बच के जब सुविधा बन जाए पति दफ्तर चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तो घड़ी तो घड़ी के लिए द्वार दरवाजे बंद करके घर के ही नहीं इंद्रियों के भी द्वार दरवाजे बंद करके भीतर डूब जाओ और धीरे धीरे सुख के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे महासुख के और वे ऐसे फूल हैं जो खिलते हैं तो फिर मुरझाते नहीं आज ही इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है अगले जन्म तक प्रतीक्षा की कोई जरूरत नहीं मैं कल पर नहीं डालता क्योंकि परमात्मा को जैसा मैं जानता हूं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि परमात्मा कल पे पर नहीं डालता परमात्मा सदा आज और तुम भी आज जीने की कला सीखो जियो अपने अंतरतम से पर निर्भर नहीं आत्म निर्भर जीव भीतर की ज्योति से बाहर के दियों का भरोसा छोड़ो इनसे सिर्फ अंधेरा मिलता है रोशनी नहीं मिलती इनसे सिर्फ अमावस आती है पूर्णिमा नहीं आती ना तो सुजाता पति से सुख मिलेगा न बच्चों से न घर से न द्वार से उसी आशा में अटकी रहेगी तो दुख पाएगी और फिर तुझे याद दिला दू मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाग जा हरिद्वार काली कमली वाले बाबा के आश्रम में जाकर बैठ जाए ये मैं नहीं कह रहा हूं जहां है वही रहो पति भी ठीक बच्चे भी ठीक घर भी ठीक सब ठीक मगर भीतर अपने खोदना शुरू कर दो भीतर का कुआ खोदना शुरू कर दो जल्दी ही जैसे हर जमीन के नीचे जल स्रोत है ऐसे ही हर हृदय के भीतर आनंद का स्रोत है आखिरी प्रश्न भगवान आपका संदेश घर घर पहुंचाने का संकल्प अपने आप ही सघन होता जा रहा है समाज हजार बाधाएं खड़ी करेगा कर रहा है जीवन भी संकट में पड़ सकता है मैं क्या करूं नीरज जीवन तो संकट में है ही महत्व तो आएगी इसलिए अब और जीवन संकट में क्या पड़ सकता है मौत से बड़ी और क्या दुर्घटना हो सकती लोग बिगाड़ क्या लेंगे ऐसे ही सब छिन जाने वाला है इसलिए घबराहट क्या चिंता क्या जहां सब लुटी जाने वाला है वहां तो घोड़े बेच के सो फिक्र छोड़ो लोग क्या करेंगे लोग क्या छीन लेंगे और लोग जो अड़चन पैदा करेंगे अगर तुम्हें समझो तो हर अड़चन साधना बन जाएगी लोग बाधाएं डालेंगे अगर तुम्हें थोड़ी समझो तो हर बाधा सीढ़ी बन जाएगी लोग अड़चन पैदा करें बाधा पैदा करें इससे तुम्हारे भीतर आत्मा सघन होगी मजबूत होगी एकाग्र होगी घबराओ मत अगर संकल्प जगी रहा है तो तुम क्या कर सकते हो अब संदेश को पहुंचाना ही होगा ये तुम्हारे बस की बाहर बात है अगर परमात्मा तुम्हारे भीतर से कोई गीत गाना ही चाहता है तो गा के रहेगा और जब गाना ही चाहता है तो फिर तुम दिल से पूरे दिल से साथ हो जाओ ताकि गीत पूरा प्रगट हो ऐसा अटका अटका ना हो चला है राहे वफा में तो मुस्कुराता चल हवा दफात के बरबत गीत गाता चल कमाले आग ही और कैफे जुस्तुजू लेकर हिजाबे दानिशो होसो उठाता चल तगे रातें जमाने को दे के हुक्म सवाल मवा लिगाते जहा का मजाक उड़ाता चल गिरोहे अहले तलब के बुझे बुझे से हैं दिल चिरागे मंजिले मकसूद को जलाता चल अजीय से उठा लुत्फे जिंदगी ए दोस्त हर एक दर्द को धर्माने गम बनाता दरमा ने गोजे मोहब्बत की ताबनाकी को जहाने शौक में एक आगसी लगाता चल मजाजे बेहिसी जिंदगी को जल्द बदल पयामे अख्तरे अक्षनवा सुनाता चल एक गीत तेरे भीतर पैदा होना शुरू हुआ नीरज होने दो तो पैदा चला है राह वफा में तो मुस्कुराता चल रास्ता ठीक है तो मुस्कुराते चलो डर क्या हवा दसात के बर्बत पर गीत गाता चल आपत्तियां तो आएंगी आपत्तियों के साज को बजाओ उन्हीं पर गीत गाओ कमाले आग ही और कैफे जुस तुजू कर उत्साह और उमंग से ज्ञान और खोज की अभिप्सा से हिजाबे दानिशो हो सो उठाता चल बुद्धि पर पड़े जितने पर्दे हैं वो सब हटा दो अब अपने भी हटाओ दूसरों के भी हटाओ पर्दे हटाने हैं लोगों के घूंघट हटाने हैं क्योंकि घूंघटों के भीतर परमात्मा छिपा है ते योराते जमाने को दे के हुक्म सबात युग को परिवर्तन की आवाज देनी है मवा लिगाते जहां का मजाक उड़ाता चल और दुनिया तो उपद्रव खड़े करेगी उसके अंधविश्वास उसकी धारणाएं उपद्रव खड़ा करेंगी हंसते हुए चलो, मजाक करो, घबराओ मत दुनिया के अंधविश्वासों का मजाक उड़ाओ हंसते हुए चलना है गंभीरता से भी नहीं गिरोहे अहल तलब के बुझे बुझे से हैं जरा देखो लोगों की जिंदगी के चिराग बहुत बुझे बुझे से हैं यात्री दल चल रहा है और बिना चिराग बिना मसालों के गिरोहे अहल तलब के बुझे बुझे से हैं यात्रा करने वालों के दिल भी बुझे बुझे से हैं चिरागे मंजिले मकसूद को जलाता चल हिम्मत करो थोड़े दिए जलाओ थोड़ी रोशनी करो अजीतों से उठा लुत्फे जिंदगी ए दोस्त और ये जो दिए जलेंगे यही तुम्हारे आनंद का कारण बन जाएंगे यही तुम्हारे उत्सव का कारण बन जाएंगे इस जगत में इससे बड़ी और कोई सौभाग्य की घड़ी नहीं है जब तुम किसी अंधेरे आदमी की जिंदगी में दिया जलाने में सफल हो जाओ तुम्हारे हाथ से अगर किसी की जिंदगी में एक फूल भी खिल जाए तो इससे बड़ी और कोई धन्य घड़ी नहीं है अजीतों से उठा लुत्फ जिंदगी ये दोस्त हर एक दर्द को दरमाने गम बनाता चल और कष्ट तो आएंगे लेकिन उन सारे कष्टों को तुम्हारे गीतों में जोड़ लो उन सारे कष्टों को तुम्हारी सीढ़ियों में जोड़ लो उन सारे कष्टों को भी प्रभु का प्रसाद समझो परमात्मा जो भी देता है ठीक ही देता है उसकी मर्जी पूरी हो आज इतना